अर्जिया सारी मैं चेहरे पर लिख के लू तुमसे क्या मांगो मैं तुम खुद ही समझ लो बाबा बाबा बाबा भी बाबा मौला मौला मौला मौला मौला मौला मौला मौला दरारे दरारे माथे पे मौला मरम्मत मुका की कर दो मौला मेरी मौला बाबा बाबा, बाबा बाबा बाबा मेरे बाबा बाबा बाबा बाबा बाबा, बा बाबा, बाबा दरारे दरारे माजे मौला मरम्मत की कर दो मोला मेरी मोला तेरे का हो मेरी फूल जड़ी अरे नीमड़ी के नीचे कहीं एक लिख खड़ी रहते हो होगो मेरी फूल जड़ी नीमड़ी के नीचे कहीं एक ली खड़ी तेरा मन में आवे तो गोरी मोबाइल मंगवाही दूँ तेरा मन में आवे तो गोरी मोबाइल मंगवाही दूँ अरे बात कर ले पिलंग पे पड़ी पड़ी या नीमड़ी के नीचे कहिया एक लिख खड़ी हरी भजन सतसंग कीर्तन मौज हो रही छे एंड बाबा भरत री भर को अस्तान एंड मौज हो रही से बाबा भरत री को अस्तान एंडे मौज हो रही से अलवर की सड़कारे कारे माड़े रिपटन हो रही छे अलवर की सड़कारे कारे हो बाबा बाबा नमस्कार आप सुन रहे 90.4 सरगम इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है काव्य और गीतों का एक संगम जिसे हम सरगम कहते हैं तो आज मैं फिल्म सजाने के लिए खास हमारे साथ है मंजू जी जो मलकापुर जिला बुलडाना से बिलोंग करते हैं उनका कविता करने का अंदाज बहुत समय से वो कविताएं लिखती है लेकिन उन्हें एक मौका नहीं मिला है वो यहाँ पर रेडियो मधुबन में एक पहली प्रस्तुति अपनी करने जा रहे हैं तो उनके लिए ये स्वागत है उनका मंजू जी आपका बहुत बहुत स्वागत है थैंक यू मुझे हर समय ऐसा लगता था कि सब रेडियो पर बोल सकते टीवी पर दिख सकते हैं पर मैं क्यों नहीं एक दिन मैं भी ऐसा करूँ जो मेरा ही है बचपन का सपना भगवान ने पूरा किया इसलिए मैं भगवान का लाख लाख शुक्रिया अदा करना चाहूँगी आज के इस चलते समय का हुबहू हाल सुना रही हूँ जो कि सभी को लागू होगा यह जरूरी नहीं लेकिन हालात कुछ इस प्रकार है 21वीं सदी ने प्रगति की सभी ने कहा पर पन्ने पलट कर देखिए क्या क्या नहीं रहा भाई है पर भाईचारा नहीं रहा पाँच बेटों के बूढ़े माँ बाप पर सहारा नहीं रहा माँ बहिन तो है पर आँखों का पानी नहीं रहा पूरा घर शिक्षित हुआ कोई भी ज्ञानी नहीं रहा बच्चों की उम्र का बचपन नहीं रहा धूप मिट्टी में खेलने का सपना नहीं रहा सभी का पड़ोस में आना जाना नहीं रहा मिल बैठकर परिवार का खाना नहीं रहा बिना रोक के कोई भी तन नहीं रहा रिश्तेदारों का आपस में अपनापन नहीं रहा सोने की चाह में सोना नहीं रहा अब तो करीबी मौत पर भी रोना नहीं रहा किचन हुए बड़े पर पुराना चौका नहीं रहा अब तो माँ के आंचल में छुपने का मौका नहीं रहा गर्मी की छुट्टी और मामा नाना का घर नहीं रहा दादा दादी से कहानी किससे सुने ऐसा बच्चा नहीं रहा ऐसा बच्चा नहीं रहा क्या बात है मंजू जी बहुत ही अच्छी कविता आपने प्रस्तुत की हम सभी के लिए और बहुत ही उमदा कविता है आज के वर्तमान समय को ये दर्शाता है कि आज हम तरक्की तो बहुत कुछ कर लेते हैं लेकिन अपने अंदर जागने से पता चल जाता है कि उस तरक्की में कहीं ना कहीं एक खालीपन है जो हमें बनना ज़रूरी है जिसके लिए हम सभी को मेहनत करना ज़रूरी है बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओ हरे के पास तो गम आता ही है लेकिन गम को भुलाने के लिए भी कहीं ना कहीं हमें सभी को मेहनत करनी पड़ती है मशक्कत करनी पड़ती है कुछ युक्तियाँ रचनी पड़ती है तो आइए कुछ युक्तियों को सुनते हैं उनके इस कविता के द्वारा एक और कविता हम मंजू अग्रवाल जी से सुनेंगे बहुत ही अच्छी उनकी रचना है छोटी सी रचना है बहुत ही सुंदर है मुस्कुराओ गुलाब काटो में भी मुस्कुराता है तुम भी प्रतिकूलता में मुस्कुराओ तो लोग तुमसे गुलाब की तरह प्रेम करेंगे जिंदा आदमी ही मुस्कुराएगा मुर्दा क्या खाक मुस्कुराएगा हंसना सिर्फ मनुष्य के भाग में है जीवन में सुख आए तो हंस लेना लेकिन दुख आए तो हंसी में उड़ा देना जानवर चाहे भी तो हंस नहीं सकता हंस सभी का मन बहला देना हसो और हसाओ का अवसर भी किसी किसी को ही प्राप्त होता है अवसर मिलते ही लाभ उठा लेना लाभ उठा लेना हंस लेना और हंसा देना क्या बात क्या बात है इंसान को एक बहुत ही अच्छी खूबसूरती ईश्वर ने दी है हंसने की क्योंकि इंसान ही हंसते हैं तो हमारी इस हंसी का मोल अनमोल है तो इसे बनाए रखिए यही इस कविता का सार है मंजू जी बहुत अच्छा लग रहा है आपसे इस कविता को सुनने के बाद सुनता हूँ हमने दो रचनाएं मंजू अग्रवाल जी से सुना जो बुल्डाना से आए हुए हैं काफ़ी अच्छी रचनाएँ उनकी हैं तो अभी हम उनके बारे में जानना चाहेंगे मंजू जी आप अपने बारे में बताइए कि आपका जन्म कहाँ पर हुआ आप वर्तमान समय में क्या कर रहे हैं और अपने जीवन काल में आपने कौन कौन सी चीज़ें की मेरा जन्म अमरावती शहर में हुआ है नहीं, नहीं। मैं फ़िलहाल 55 फाइव ओल्ड हूँ मैं वैसे तो ग्रहणी हूँ लेकिन मेरा इंटरेस्ट थोड़ा पढ़ाई में थोड़ी कविता में बनाने करने में इंटरेस्ट है अच्छा, इसलिए मैं लिख लेती हूँ कहीं कुछ मिलता है उसी के आधार पर लिख लेती हूँ और प्रसारण करने की बहुत इच्छा थी आज वो पूरी हो रही है क्या बात है, आप कई जॉब वगैरह किए थे क्या कभी नहीं जॉब नहीं।, नहीं किया क्योंकि हम लोग अग्रवाल है मारवाड़ी होने से आज से तीस साल पहले कोई प्रोग्रेस नहीं था लेडीज लोगों को करने का अभी मुझे शौक होने के बजाय भी मैं घर गर गृहस्थी संभालती हूँ लेकिन अब थोड़ा बहुत मैं बीके का सहारा ली चुकी हूँ उन मेडिटेशन वगैरह करती हूँ उन्हीं के सहारे से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ क्या बात क्या बात है आप प्रोग्राम्स वगैरह सुनते हैं कुछ गीत हाँ मैं सुनती हूँ देखती हूँ और नजर में वही रखती हूँ की मुझे ये प्रस्तुत करना है उसी के आधार पर मैं जो भी है वो मैं यही देखती हूँ कि मुझे ऐसा करना है तो अभी मैंने वैसे छोटा सा अग्रवाल परिवार के हिसाब से हम लोगों को अग्रवाल महिला मंडल के मैं अध्यक्ष हूँ उसमें मैंने थोड़ा सा कार्यक्रम किया था अभी और अभी मुझे उसमें सफलता मिली है क्या बात? किस टाइप के कार्यक्रम आप करते हैं उसमें हम लोग अग्रसेन महाराज जी की जयंती मनाते हैं अच्छा अच्छा उसमें हम लोग थोड़ा सा कल्चर प्रोग्राम टाइप ही रखते है उसी का ही मैंने पूरा प्रोग्राम सेट किया था इस साल और उसकी सफलता मुझे मिली है अच्छा अच्छा जो फेस्टिवल होता है वो कैसे मनाते हाँ, हैं हम लोग उनका जैसे शॉर्ट में ही करते हैं बहुत हाँ, लंबा चौड़ा नहीं होता है हाँ, हाँ, हाँ। उनकी आरती पूजा कर लेते हैं और कार्यक्रम छोटे छोटे रखते हैं जिसमें महिलाओं के लिए अलग छोटे बच्चों का अलग नवयुवकों का अलग नवयुतियों का अलग ऐसे डिपार्टमेंट्स के हिसाब से थोड़े कार्यक्रम रखते है क्या बात क्या बात तो एक और रचना हम सुनना चाहेंगे हमारे श्रोताओं के लिए खास करके आप बहुत ही अच्छा कविता लिखते है तो चलिए सुनते भूल हर इंसान ऐसी होती है इसलिए मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगी कि भूल न हो यह तो अच्छा ही है भूल हो जाए तो उसे फौरन सुधार लेना भूल कर भी भूल भूलना नहीं भूल को कबूल करना ही फूल है कोई कितना भी समझदार हो यह दावा नहीं कर सकता कि उससे भूल नहीं होती भूल उसी से होती है जो कुछ करने की कोशिश करता है भूल जाओ कि तुमसे कोई भूल नहीं होंगी और भूल होने पर सॉरी कहना मत भूलो सॉरी कहने में देर मत करना वरना छोटी सी भूल बहुत महंगी पड़ जाएंगी बहुत महंगी पड़ जाएंगी क्या बात है जी हां हम सभी को ध्यान रखना है कि भूल से हमें अच्छी तरह से एक सीख मिलती है सबसे पहले तो सॉरी करना है उसके बाद जो सीख हमको मिला है उस तरह का भूल दोबारा नहीं करना है यही शिक्षा उससे मिल जाती है कि भूल को फिर से भूल कर भी नहीं करना है आप सुन रहे मंजू अग्रवाल को कुछ नई कविताओं के साथ हम उनके साथ शेयर कर रहे हैं नई रचनाओं के साथ एक और रचना हम उनकी सुनना चाहेंगे मंजू जी एक और रचना हम सुनना चाहेंगे आपकी समय कितना अनमोल है यह हम सभी जानते हैं समय को वेस्ट नहीं करना चाहिए इसलिए है गया वक्त नहीं वापस आया गया वक्त नहीं वापस आया मत तुम इसे गंवाना जिससे आगे चलकर कर पड़े न तुमको पछताना जिसने इसका मोल है समझा और महत्व को जाना उसने ही फल पाया मीठा और जग को पहचाना कभी भी खाली नहीं बैठना चाहो यदि आगे बढ़ जाना समय निहार रहा तुमको भूल न इसको जाना भूल न इसको जाना टाइम इज मनी तो देखा श्रोताओं हम सभी को समय का बहुत बहुत ख्याल रखना चाहिए समय जब चला जाता है तो फिर से लौट के नहीं आता हम सुनते हैं लेकिन समय सदुपयोग करने के लिए हम सभी को एक बार फिर से समय पर विचार करना होगा समय के साथ हमें तालमेल बिठाना होगा और समय के साथ चलना होगा हर बार हम सोचते समय के साथ चले लेकिन समय हमसे आगे हो जाता है और हम हर बार पीछे लेकिन फिर भी इन शब्दों को अगर आप याद रखेंगे तो हो सकता है आप समय के साथ चलने की कोशिश होगी आपकी और आप आगे बढ़ जाएंगे कहते हैं कोशिश करने वालों की हार नहीं होती तो इसी के साथ चलिए एक और मारवाड़ी भाषा में मंजू जी एक बहुत ही अच्छा कविता लिखा है सपने के ऊपर तो आइए सुनते हैं मारवाड़ी भाषा में ही मंजू जी से स्वागत है आपका आज सवेरा सवेरा मना एक सपनों आयो मेरा चेहरा पर चिंतो देख कर याको जी घबरा ये बोलया सुन प्रिया की माँ चिंता की क्या बात है बी को कारण बोलो मां बोली आपना टाबरा की दुर्गति देखकर कर रोणो सो आयो आज का टॉबर होटला में जाव बठ दूध दही छात छोड़कर दारू गांजो पीवा मांस मच्छी खाकर बैर करह सारा सा। यो रोग घर घर फैल गयो विदेशिया न देखकर दहेज की अंगार समाज न खावे है मन अंधकार साफ नजर आवे है बहुआ सासुआ न आख्या दिखावह है मान बुढ़ा बुढ़ी को कम हो रहे हैं आपनी कुलदेवी लक्ष्मी मन रुसेड़ी लाग है समाज में प्यार व सद्भाव राखण से दूर जावे है मेरा ही बेटा पोता मेरा ही नाम का बट्टो लगावह चिंता या ही तो मन खाया जावह यही तो खाया जावा <laughs> क्या बात है मुझे तो मरवाड़ी समझ नहीं आता लेकिन उनके भाव में समझ गया कि उनको एक माताजी को अपने बेटे की जो दुर्गति हो रहा है उस पर बहुत चिंता हो रही क्योंकि जो आजकल के बच्चे हैं युवा साथी हैं वो गलत संगत में अपने आप को डालकर अपनी दुर्गति कर रहे हैं उन्हें अच्छे संगत की जरुरत है और अच्छे जीवन की जरूरत है जहाँ पर भगवान ने हम सभी को दूध छाछ दही ऐसे अच्छे अच्छे मिठाइयाँ फल आदि दिए हुए हैं उन सभी अच्छी चीजों को छोड़कर हम अगर बेसन गुटका गांजा ये सब चीजें खाने लग जाते हैं तो ये तो चिंता की बात है ही है और एक मां की अपनी चिंता है मां की अपने दिल की आवाज है जो हमने अभी सुना चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हुए सुनते हैं अभी एक बहुत ही प्यारा सा गीत आप सभी के लिए आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेड मोदी नाइन पॉइंट पर सरगम सुनते रहो मुस्कुराते रहो जोगड़ा बण आया नीरा जोगड़ा बण आया वहा सांगे सागर जाया जोगड़ा बण आया निरा जोगड़ा बण आया जीना यहाँ मरना यहाँ इसके सिवा जाना कहा जी चाहे जब भी आवाज दो हम हैं यहाँ हम थे यहाँ अपने ये दो नो जहा इसके सिवा जाना कहाँ ये मेरे गीत जीवन संगीत फिर भी कोई धोराएगा ये मेरे गीत जीवन संगीत फिर भी कोई धोराएगा जग को हसाने एक भैर रुपया रूप बदल फिर आएगा स्वर्ग यहीं वर्ग यहीं इसके सिवा जाना कहा जी चाहे जब हम को आवाज दो हम हैं यहाँ हम थे जहा जीना यहाँ मरना यहाँ इसके सिवा जाना कहाँ नमस्कार आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है काव्य और गीतों का संगम यानी सरगम कार्यक्रम में आप सभी का ताे दिल से स्वागत है और हम बात कर रहे हैं मंजू अग्रवाल जी से जो बुल्ढाना जिला से मलकापुर शहर से आए हुए हैं माँ मा का जो ऋण है कर्ज है वो कभी नहीं चुका सकते क्योंकि माँ अनमोल है जिसके पास माँ है उसके पास सब कुछ है कुछ खास बातें हम सुनेंगे कविता के रूप में मंजू अग्रवाल से संवेदना है भावना है एहसास है माँ जीवन के फूलों में खुशबू का वास है माँ रोते हुए बच्चे का खुशनुमा पालना है माँ मरुस्थल में नदी या मीठा सा झरना है माँ लोरी है गीत है प्यारी सी थाप है माँ पूजा की थाली है मंत्रों का जाप है माँ आँखों का सिसकता हुआ किनारा है माँ गालों पर पप्पी है ममता की धारा है माँ झुलसते दिनों में कोयल की बोली है माँ मेहंदी है कुमकुम -कुम है सुंदर की रोली सिंदूर की रोली है मां त्याग है तपस्या है सेवा है मां फूंक से ठंडा किया हुआ कलेवा है मां चूड़ी वाले हाथों पे मजबूत कंधों का नाम है मां काशी है काबा है चारों धाम है मां मां चिंता है याद है हिचकी और सिसकी है मां बच्चे की चोट पर सिसकी है मां चूल्हा धुआं रोटी और हाथों का छाला है माँ जीवन की कड़वाहट में अमृत का प्याला है माँ अमृत का प्याला है माँ बहुत बहुत खूब बहुत ही अच्छा आपने रचना की है माँ के ऊपर माँ के लिए कितने भी शब्द कहे जाए वो सब कम पड़ते हैं चलिए चंद शब्द अपनी भावनाओं के साथ हमने पेश भी किया और मंजू अग्रवाल जी हम चाहते हैं कि वो अपने परिवार के बारे में बताए की परिवार में कौन कौन है क्या करते हैं मेरे परिवार में छह भाइयों का रहना एक साथ में ही है अच्छा, एक ही बिल्डिंग में रहते हैं सभी के बिजनेस अलग अलग है और एक छोटी बेटी है वो वर्धा है वो बहुत अच्छे परिवार में है और बड़े भाई सब का बेटा भी एक बहुत बड़ा इंजीनियर है जो देश विदेश तक जा सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर उनका जैसे कंप्यूटर इंजीनियर में काम करते है वो पर है क्या अभी विदेश में अभी तो वो टूरिस्ट के जैसे रहते हैं अच्छा अच्छा हर समय अलग हाँ, अलग पे उनका, हाँ, उनका मलकापुर आना भी बहुत कम समय के लिए बी एच एम एस अच्छा बेटा भी बी एच एम एस डॉक्टर है और बहू भी बी एच एस एम एस डॉक्टर है अच्छा तीनों ही डॉक्टर परिवार में तीन डॉक्टर मेरी इच्छा थी की अपने बेटे को अपने मलकापुर में ही शिफ्ट करना चाहिए शहरों में तो बहुत डॉक्टर्स होते हैं अपने मलकापुर शहर में डॉक्टरों की कमी है तो अपना मलकापुर शहर को कुछ सहारा होना चाहिए नहीं, नहीं, नहीं। आज वो सहारा बहुत अच्छा हो गया मुझे बहुत खुशी है कि मेरे बेटे ने मेरी बात सुनी नहीं, नहीं, नहीं। और उन लोगों का अच्छा चल रहा है अच्छा मलकापुर में ऐसे पढ़ाई के लिए क्या सोर्सेस है मलकापुर में पढ़ाई के लिए अभी तो इंजीनियरिंग कॉलेज वगैरह है अच्छा आर्ट्स कॉलेज भी है कॉमर्स कॉलेज भी है और बच्चों के भी इंग्लिश स्कूल के सी बोर्ड के हिसाब से अपने दत्ता मेघा के स्कूल्स वगैरह खुल चुकी है अच्छा अच्छा पर जितना शहरों में है प्रोग्रेस उतना एजुकेशन में इतना प्रोग्रेस हो सके ऐसा नहीं, नहीं है शहर में मंदिर है वहाँ पर मलकापुर में हाँ मंदिर है न हमारे मलकापुर शहर में सबसे बड़ा मंदिर है गजानन महाराज जी का ही है दत्त मंदिर करके फेमस है और गौरी शंकर मंदिर शंकर जी का है और गाड़ीगांव गांव है एक थोड़ा तीन किलोमीटर पर हाँ हाँ। वहां पर हनुमान जी का मंदिर है अच्छा, जो बहुत अच्छा। प्रसिद्ध है परचय अच्छा देते हैं अच्छा। सब लोग बहुत मान्यता करते हैं अच्छा, हम अच्छा, लोग अच्छा। भी बहुत जाते हैं अच्छा अच्छा अष्टविनायक मंदिर भी अभी बना है अच्छा, अच्छा। हमारे परिसर में ही है वो भी जहां आठों मूर्तियों की स्थापना वगैरह करके अच्छे से बनाया हुआ है सभी श्रद्धालु वही पर गणेश जी के दिनों में वहीं पर ज्यादा भीड़ होती है अच्छा अच्छा शहर कैसा है मना आपका वो रोड वगैरह सिस्टमेटिक है वहाँ पर अभी फिलहाल बुल्ढाना रोड बोलकर बहुत अच्छा सुधर चुका है और आसपास का तो थोड़ा बहुत है जो थोड़ा कमी है सुधर रहा है अभी मलकापुर शहर में मिट्टी वाले ही रोड है अभी तो। मिट्टी वाले तो नहीं है आ? पर जैसे थोड़े टूट फूट वाले ही है क्यूँकी उनकी सुधारना बहुत कम होती अच्छा, है अभी पचास अच्छा, साल में पहली बार ये रोड सुधरा है अच्छा अच्छा अच्छा लेकिन आना जाना करते है करते हैं और क्या बता सकते है आपके आस में कौन कौन से गाँव है टूरिस्ट प्लेट वगैरह है कोई नजदीक में आपके हमारे मल्कापुर के पास में शहर शेगा है जहाँ पर टूरिस्ट लोग आनंद सागर कर घूमने के हिसाब से आते हैं घूमने अच्छा, है सागर, सागर के हिसाब से बहुत बढ़िया है उसमे बच्चों के लिए खेल खिलौने जो बोले जाते हैं एशुअल वर्ल्ड टाइप अच्छा अच्छा उस टाइप के सब है म्यूजियम है फिश म्यूजियम अच्छा हाँ और जैसे खाने पीने की व्यवस्था है भोजन की व्यवस्था है रहने की व्यवस्था है वैसे तो गजानन महाराज एक बहुत बड़े अवतरित पुरुष है जिनका परचार सभी महाराष्ट्र में फैला हुआ है जिस तरह शाही बाबा शिडी के हैं उसी तरह गजानन महाराज जी है उनका गुरुवार के गुरुवार बहुत ज्यादा मान होता है अच्छा वहाँ मेला जैसा ही लगता है क्या बात आस पास के जैसे बॉम्बे से बोलो लोनावाला से पूना से सभी आसपास के जो परिसर के हैं वो सब मलकापुर में अब ज्यादा आने लगे। गए अच्छा, अच्छा अच्छा जैसे खुद खुद के वाहन से आओ चाहे कैसे भी आओ क्योंकि गाड़ियों में इतनी ज्यादा तकलीफ होती है कि वो शेगा स्टेशन आजकल सब रुकने लग गई है गाड़ियाँ तो उसकी वजह से बहुत तकलीफ होती है इधर उधर जाने में तो अभी अच्छा है सब तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका आपने बहुत अच्छी बात बताया अपने बारे में बताया अपने शहर के बारे में बताया बहुत ही एक अच्छा हुआ की आपसे हमने इस बात को सुना आप सुन रहे का सरगम इस कार्यक्रम को सुनते रहो मुस्कुराते रहो अभी न जाओ छोड़कर के दिल अभी भरा नहीं अभी न जाओ छोड़कर के दिल अभी भरा नहीं अभी अभी तो आए हो बहार बन के छाये हो हवा जरा महक तो ले नजर जरा बहक तो ले ये शाम ढल तो ले जरा ये शाम ढल तो ले जरा ये दिल सँभल तो ले जरा मैं थोड़ी देर जी तुलूँ तो नशे के घूट पे तोलूँ अभी तो कुछ कहा नहीं अभी तो कुछ सुना नहीं बुराना मानो बात का ये प्यार है गिला नहीं अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं, नहीं। के दिल अभी भरा नहीं हरी भजन सतसंग कीर्तन मौज हो रही छे एंड बाबा भरत री छे, बाबा भर को आस तान एंड मोज हो रही से बाबा भरत रि को आस तान एंडे मौज हो रही से अलवर की सड़कारे कारे माड़े रिपटन हो रही छे अलवर की सड़कारे कारे माले, रिपटन हो रही छर रे कैया वो कैया और भरत री रे बाबा बिरखा जोर देरी छेर कैया और भरत री बा बिरखा जोर देरी छेर